पर ब्रह्मषद सिखोपवीत ब्राह्मण से मुमुक्षोरतोपीतारण बहिर्लक्षिखाजोपवीतारण कर्मणो गृहस्थीतक्षण तो बहिष्ठंत व्यक्तम अंत मेलम मेलनम ब्रह्मरूप इस पुरुष का सत्व आंतरिक शिखा और यज्ञोपवीत है मुमुक्षु ब्राह्मण को यह आंतरिक शिखा और यज्ञोपवीत ही धारण करना चाहिए बाहर दिखाई देने वाले शिखा और यज्ञोपवीत को धारण करना गृहस्थ का कर्तव्य है आंतरिक शिखा और यज्ञोपवीत बाह्य सूत्र व शिखा और यज्ञोपवीत के समान व्यक्त नहीं है वे तो अव्यक्त हैं और ब्रह्मत्व से मेल कराने वाले हैं न सन्ना सन्न ना ना ना ब्रह्मात, ब्रह्मात सत सदिना भिन्न न चोभ न सभागम न निर्भागम न चाप्योभ्यूपक ब्रह्मात्म ब्रह्मात्मक विद्यात्नादि अविद्या का स्वरूप न सत्य है न असत न भिन्न है न अभिन्न और न दोनों का उभय स्वरूप है वह न सभाग है न निर्भाग और न इनका उभय रूप ही है अतः जब तक अनिर्वचनी ब्रह्म का आत्मकित्व अर्थात प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है यह ज्ञान उदित नहीं होता तभी तक अविद्या की स्थिति है ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाने पर यह सभी हे है त्याग देने योग्य है क्योंकि यह सब मिथ्या है पंचपा ब्रह्मणो न किंचन चतुष्पादर्ति जीव्रह्मणच्च नाभिहृदूर्धस जाग्रस्वस सुप्ति तो आह्वनीय गार्हपत्य दक्षिण सभ्यासु जाग्रते ब्रह्मा स्वप्ने विष्णुशुप्त रुद्रस्तुय चिन्मय तस्माचतुवस्था चतुरूल्टनमी सन्न वीतुविभ्यम ठ्रिगुणी झातिश्वर्षमाद ज्ञानपूदगुणस्वमूर्तिम पृथक विज्ञा नवब्रह्माख्य नवगुणोपेत कृत्या ज्ञातुनस्त्रगुणीक सूर्यद्वग्निचलावैकीकृत्याद्यक मध्येतीरावृत्य ब्रह्म विष्णु महेशरुंध्यंथवैतग्रंथि नाभ्यादिब्रह्म ब्रह्म पृथक पृथ्स विशति तत्व त्रिगुणोपेतमूर्तिलक्षण लक्षक वसादी दक्षिणाट्य विभाग्रह सलनमे ज्ञावा मूलमेक सत्यमृणम विज्ञात सचारम भण विकारो नाम मृत्ति सत्यम हंसे वर्णदेनाशिखोपवीति ध्याक्षिताशिखोपवीति बहिर्लक्षितिखा ज्ञानोपवीत गृहस्था ब्राह्मण केश समूहशिखा प्रत्यक्ष काम चतु चतुर्गुणी चतशति तत्वात्पादनतंकृत्व नवतत्व परोग्यवाद मग प्रवृत्ति कल्पयती दिवर्षीण मनुष्याण मुक्तिरेखा ब्रह्मकम ब्राह्मण वर्णाश्रमाचार विशेषा पृथ् पृथकशिखा वर्णाश्रमीनापेक तपवर्ग से शिखा यदोपीतमूल प्रणवपेक वदती हंसशिखा प्रणवपवीत नाद सन्धर्मो नेतरो धर्म तत्कमी प्रणव हंसोनाद स्त्री विसूत्र चैतन्य ब्रह्म तद वृद्धे प्राप्त चुका चिकसिखोपवीत त्यजेत पंचनाद पंचपाद जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरी और तुरीतीत ब्रह्म अपने से पृथक रूप है या नहीं या भ्रांति कुछ नहीं है अर्थात वह सर्वमय है व्यष्टि और समस्टि रूप चतुष्पाद के अंतर्गत विद्यमान रूप ब्रह्म के चार स्थान हैं नाभी हृदय कंठ और मुर्धा सिर ब्रह्मचार अवस्थाओं में प्राप्त होता है जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुर्य तुरय आह्वनीय गर्भपत्य दक्षिण और सभ्य अग्नियों में यथाशक्य आत्मभाव करना चाहिए जागृत अवस्था में ब्रह्मा स्वप्नावस्था में विष्णु सुसुप्तावस्था में रुद्र तथा तुर्यावस्था में अक्षर छिद्रूप ब्रह्म ध्यातव्य है अब ब्रह्म को यज्ञोपवीत स्वरूप विवेचित किया जाता है क्योंकि सन्यासी इसी ब्रह्म रूप यज्ञोपवीत को धारण करता है चार अवस्थाएं जो ऊपर कही गई है ही चार अंगुलियों का वेषन है अर्थात चार अंग्लियों में लपेट कर ही यज्ञोपवीत का निर्माण किया जाता है जो छह बार किया जाता है इसमें छियानबे तत्व लपेटे जाते हैं इसके तीन विभाग करके तीन गुणे अर्थात बत्तीस गुणे तीन बराबर छियानवे रूप द्वारा बत्तीस तत्वों के निष्कर्ष का संपादन करके ज्ञानपू त्रिगुण सत रजतम रूप तीन गुण अर्थात यज्ञोपवीत की तीन लड़े और त्रिमूर्ति रूप को पृथक जानकर कर नौ ब्रह्म अर्थात नौ गुणों नौ धावों को जान नौ के मान से परिमाण से तीन को पुनः तीन गुना करके सूर्य इंदु चंद्रमा और अग्नि की कला के स्वरूप से एकीकृत करके फिर आदि मध्य और अंत की तीन आवृत्तियाँ करके ब्रह्मा विष्णु और महेश अर्थात रुद्र का अनुसंधान करके उन आवृत्तियों को आदि से अंत तक एक करके चिद्धग्रंथि में अद्वैत ग्रंथि बनाकर नाभि से लेकर ब्रह्मबिल अर्थात ब्रह्मरंध्र तक के परिमाण में पृथक पृथक 27 तत्वों से संबंधित त्रिगुण युक्त तीन लड़ों से युक्त त्रिमूर्ति में दिखने पर भी उसमें एकत्व संपादन करके बाएं कंधे से लेकर दाहिने भाग की कमर तक इसकी भावना करके इसे धारण करके ही चित्त शुद्ध हो सकता है इस यज्ञोपवीत के विषय में ऐसा जानना चाहिए कि इसमें प्रारंभ से अंत तक विभिन्न तत्वों के सम्मेलन में मूल तत्व एक ही है जैसे मिट्टी से बने हुए कुंभ आदि विभिन्न पात्र होते हैं पर उनमें सत्य केवल मिट्टी ही है इसी प्रकार ब्रह्म निर्मित सभी कुछ ब्रह्म ही है उससे पृथक अन्य कोई सत्ता नहीं है अस्तु सोहम हंस वही ब्रह्म मैं हूं ऐसा भाव सतत करना ही अंतर्वर्ती शिखा और यज्ञोपवी तत्व है ऐसा निश्चय करके ब्रह्म ध्यान की अर्हता, योग्यता और यतित्व की प्राप्ति होती है प्राप्त अलक्षित अर्थात अंतर्वर्ती होते हैं बाहर दिखने वाले कर्म रूप शिखा और ज्ञान रूपवेद गृहस्थों के होते हैं बाहर से दिखने वाले केश समूह शिखा और प्रत्यक्ष कपाल के धागो से निर्मित उपवीत ब्राह्मणत्व अथवा दैदिक धर्मानुष्ठान योग्यता के आभाषक हैं यज्ञोपवीत के सूत्र चौबीस तत्वों का चौगुना अर्थात चौबीस बुड़ी चार बराबर छियानवे अर्थात छियानवे तत्वरूपी ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं यज्ञोपवीत के नौ तत्व धागे भी ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं यज्ञोपवीत के नौ तत्व धागे भी ब्रह्म के, के ही प्रतिपादक हैं ब्रह्म एक ही है किंतु बहुत से लोग अपने अपने बुद्धि से उसकी प्राप्ति के विविध उपायों अर्थात सांख्य योगादि की कल्पना करते हैं सभी ब्राह्मणों देवर्षियों और मनुष्यों के लिए मुक्ति ब्रह्म और ब्राह्मणत्व एक समान है वर्णाश्रम और आचार पृथक पृथक है वर्णाश्रम व्यवस्था वाल वालों के लिए शिखा का स्वरूप एक ही है मोक्ष के अधिकारी यति की शिखा और यज्ञोपवीत का मूल प्रणव ओंकार ही है ऐसा कहते हैं इनके यतियों के लिए हंस ब्रह्म ज्ञान ही शिखा और तृय ओंकार प्रणव ही उपवीत है तथा नाद इन दोनों के जोड़ने वाला अर्थात संधान है यही इनका धर्म है अन्य कोई नहीं इनका यह धर्म किस प्रकार है इसका उत्तर देते हुए कहते हैं प्रणव ओंकार ही हंस ब्रह्म और नाद यह त्रिवृत्त तीन लड़ी वाला सूत्र है यह अपनी ही महिमा से अपने में स्थित है वह चैतन्य रूप से हृदय में विराजता है पर और अपर के भेद से इस ब्रह्म को दो प्रकार से समझना चाहिए यदि कोई अपने से पृथक अन्य कुछ नहीं देखता सब आत्म स्वरूप में ही देखता है ऐसे मुमुक्षु को त्रपंचयुक्त शिखा और यज्ञोपवीत का परित्याग कर देना चाहिए स्थिति वालों को सहित करके बाह्य उपवीत अर्थात यज्ञोपवीत का विसर्जन कर देना चाहिए और अक्षर ब्रह्म को ही सूत्र स्वरूप धारण करना चाहिए पुनर्जन्मृत्थम मोक्ष संस्मेद सूचनात्म सूत्र सूत्र परम पदम पुनजे निवृत्ति के लिए सतत मोक्ष का स्मरण करे सूचना देने वाला होने से ही ब्रह्म रूपी सूत्र को परम पद रूप सूत्र कहा जाता है तत्सूत्रु सभिक्षुक सवेदाचार सभि प्रति पावन उस सूत्र ब्रह्म सूत्र का जिसे ज्ञान हो गया दही मुमुक्षु भिक्षुक वेदज्ञ सदाचारी और विप्र है जो अनेक प्राणियों को पावन करता है ये नर्विदम प्रोहतम सूत्रे मणिगणा इव तूत्रम धारियेत योगी योग विद्वन् ब्रह्मणो यति जिस पर ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को मणि मनकों की तरह एक ही सूत्र में पिरोया है उस सूत्र को धारण करने वाला योगी योगविद ब्राह्मण और यति होता है बही सूत्र तेद्य प्रोजो विज्ञान तत्पर ब्रह्म भाविदूत्रम धारियेद्य स मुक्तिभाग नाशुचि न चोष्ट तस्य सूत्रस्य धारणात् ब्राह्मण योगविद और ज्ञान तत्पर व्यक्ति को चाहिए कि वह बाहरी सूत्र का परित्याग कर दे क्योंकि जो ब्रह्म भाव युक्त सूत्र को धारण करता है वह मुक्ति का अधिकारी होता है उस ब्रह्म भाव में शूत्र को धारण करने में किसी प्रकार की अपवित्रता उच्छिष्टता अर्थात जूठा होना नहीं रहती